पतंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र 21 बीस यथा निमित्त प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु ततः वत धर्मादि निमित्त प्रकृतियों का प्रेरक नहीं होता है किंतु इससे रुकावट दूर हो जाती है जिस प्रकार जब किसान किसी खेत में पानी भरना चाहता है तो केवल पानी को रोकने वाली मेढ़ के कुछ अंश को काट देता है पानी स्वयं उसमें होकर खेत में भर जाता है संगति पूर्वोक्त श्रद्धा आदि उपाय पूर्व जन्मों के संस्कारों के बल से मृदु मध्य अधिमात्र भेद से तीन प्रकार के होते हैं अर्थात किसी के मृदु मंद उपाय होते हैं किसी के मध्य सामान्य और किसी के अधिमात्र तीव्र उपाय होते हैं इससे मृदु उपाय मध्य उपाय और अधिमात्र उपाय उपाय भेद से तीन प्रकार के योगी होते हैं इन तीनों उपाय भेद वाले योगियों में भी प्रत्येक संवेग अथवा वैराग्य के मृदु मध्य अधिमात्र तीव्र तीन प्रकार के भेद के होने से तीन तीन प्रकार का होता है अर्थात मृदु उपाय वाला योगी कोई मृदु संवेग वाला कोई मध्य संवेग वाला और कोई अधिमात्र तीव्र संवेग वाला होता है ऐसे ही अधिमात्र उपाय वाला कोई मृदु संवेग वाला कोई मध्य संवेग वाला और कोई अधिमात्र तीव्र संवेग वाला होता है इस प्रकार श्रद्धा आदि उपायों के तीन भेद तथा तो संवेग के तीन भेद होने से उपाय प्रत्यय योगियों के नौ भेद उत्पन्न होते हैं पहला मृदु उपाय मृदु संवेगवान दूसरा मृदु उपाय मध्य संवेगवान तीसरा मृदु उपाय तीव्र संवेगवान चौथा मध्य मृदु संवेगवान पांचवा मध्य मध्य संवेगवान छठवा मध्य उपाय तीव्र संवेगवान सातवां अधिमात्र उपाय मृदु संवेगवान आठवा अधिमात्र उपाय मध्य संवेगवान नौवा अधिमात्र उपाय तीव्र संवेगवान इन नौ प्रकार के उपाय प्रत्यय योगियों में से उपाय की न्यूनाधिकता और वैराग्य की न्यूनाधिकता की अपेक्षा से किसी को विलंबतम अत्यंत विलंब से किसी को शीघ्रतम समाधि का लाभ प्राप्त होता है उपर्युक्त सब में अंतिम योगियों को सर्वापेक्षा शीघ्रतम समाधि लाभ प्राप्त होता है उन्हीं का अगले सूत्र में वर्णन करते हैं